the परम भागवतान a uh -huh. तुलसी के चरण जिन की नो जग का कल समुद्र बूढ़त लख प्रगत सत्य जहाज श्री राम जय राम kipati I will never let you go. जी जी जी एक छल कमकुमरी सब पर जो तुलसी रघुवरमा को सूर्यमंडल धाम की श्री गोपीश्वर महादेव की श्री अन्नपूर्णा माता की श्रीमद राम चीर्थ मानस जी की गोस्वामी श्री तुलसीदास राय महाराज आई सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज आई सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज राई तुलसी महारानी की यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ गुमा तार श्री जड़खोर गोधान खई श्री पश्ड़ा गोधाम खाई श्री सूरश्याम गोधाम खई श्री चौरासी कोष ब्रमंडलधाम खई श्री यमुना महारानी की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की है समस्त व्रजवासीन की है परम पूज्य भक्तमाली श्री गोविंद दास महाराज की है उनके परम पावन क्रिया पे सम्मिलन महामहोत्सव की है जय जय श्री राधे, जय जय श्री सी हर कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन ज्ञान गुदरी बंसीवट गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलुकपीठ के सदगुरूदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी सत्संग भवन के पवित्र परिसर में ठाकुर श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सनिधि में समस्त पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में पूज्य संतों की महत्पुरुषों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सब को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी की अपूर्व कृति श्रीमद् रामचरित जी के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है त्रिदिवसीय पूज्य श्री गोविंद दास भक्तमाली जी का उत्सव था आज उस उत्सव की संपन्नता हुई है आज कथा में विलंब हुआ लगभग तीन बजे तक तो धुलाई सफाई चल रही थी एक बजे से पंगत शुरू हुई और तीन बजे तक पंगत में ही समय सार्थक हुआ सभी ने बड़ी श्रद्धा से ऐसे दिव्य भगवत प्राप्त संत के उत्सव का प्रसाद कर्ण ग्रहण किया फिर यहां सब सफाई धुलाई तैयारी में आज थोड़ा सा विलंब हुआ हमने भी लगभग ढाई बजे के बाद प्रसाद पाया और अब यथामती यथामय हम लोग चर्चा करेंगे आज इसी दृष्टि से प्रातःकाल उनकी भावाजलि सभा को रखा गया कि शाम को कथा का क्रम यथावत चलता रहे और फिर महापुरुषों को दो बार आने में थोड़ी कठिनाई होगी जो लोग अपने भाव व्यक्त करने पधारेंगे एक बार आने के बाद फिर शाम को फिर आमे वो कठिन है तो प्रसाद और भावांजलि दोनों एक साथ हो जाए आज भगवत कृपा से वह संपन्न हुआ और भी आगे उत्सव हैं उन उत्सवों का भी लाभ यथा समय हम लोग प्राप्त करेंगे हम निवेदन कर रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज का जो वंदना प्रकरण है वो अपने आप में विलक्षण है इतनी विराट वंदना इतनी विशाल वंदना संभवतः किसी ग्रंथकार ने गोस्वामी जी के पहले नहीं की और अभी भी कोई उपलब्ध नहीं है आगे कोई हो तो भगवान जाने सबको प्रणाम किया सबकी वंदना की बहुत विस्तृत मंगलाचरण किया संतों की वंदना तो की ही बहुरीबंदी खल गन सती भाए जे विन काज दाहिने बायें कहकर के दुष्टों की भी उन्होंने वंदना की दुष्टों की वंदना गोस्वामी जी ने क्यों की इस संबंध में एक बहुत प्रकांड विद्वान श्री रामानंद संप्रदाय के श्री काष्ठ जीवा स्वामी जी उन्होंने इसका बड़ा सुंदर समाधान लिखा है श्रीकाश ज स्वामी जी ने तुलसीदास महाराज ने खालों की वंदना क्यों की एक भाव तो हम चर्चा कर चुके हैं कि गो जी घोषणा कर चुके हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जान बंदो तिनके के पद कमल सदा जोर जुग पान सीए राम मै सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जो पानी इसलिए उन्होंने सबकी वंदना की लेकिन दूसरा भाव जो कष्ट जुआ स्वामी जी का है बड़ा अद्भुत है वो कहते हैं कि भाई जिसके द्वारा कोई उपकार हो वे उपकार बने उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और कृतज्ञता को ज्ञापित करने का प्रकार क्या है कृतज्ञता को ज्ञापित करने का प्रकार है प्रणाम मानस जी में ही गोस्वामी जी ने कहा मोपर पर हो ही न प्रति उपकारा बंदौ तब पद बारम बारह इसका मतलब शास्त्री जी क्या हुआ कि बहुत अधिक कृतज्ञता के भार से दब गए तो बोले अब हम और तो क्या कर सकते हैं? बस बार बार आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं प्रणाम के तृत्व तो कोई साधन नहीं है की हम आपके चरणों में अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित कर सकें संतों की भूमिका जितनी भगवत प्राप्ति के पथ में है अध्यात्म के पथ में है उससे कम भूमिका दुष्टों की नहीं है संसार के दुखमय स्वरूप को दुष्ट ही समझाते हैं सब अनुकूल ही अनुकूल हमारे मन के हो जाए तो शरीर संसार से वैराग्य कहाँ होने वाला है पर ये दुष्ट कुछ न कुछ उपद्रव करके शरीर संसार की दुख रूपता का बोध कराते हैं और जितना शरीर संसार से मन उपराम होता है उतना ही अधिक उपरमित मन युगल सरकार के चरणों की ओर बढ़ता है इसलिए संतों ने निंदकों का वंदन किया है और निंदकों के प्रति संत बड़े कृतज्ञ हैं निंदक माने दुष्ट असाधु असज्जन जैसे संत श्री कबीरदास जी निंदक निये राय आंगन कुटी सवाए बिन पानी सावन बिना निर्मल करे सुभा निंदक को दूर मत करो अपने बिल्कुल पास में रखो बिना सावन पानी के तुम्हारे स्वभाव को निर्मल बना देगा और श्री भक्ति सागर नामक ग्रंथ में श्री चरणदास जी महाराज ने तो एक स्वतंत्र पद निंदकों के लिए लिखा है मिशन वाले स्वामी जी यहां जाए ऊपर यहां आ जाए साधो निंदक मित्र हमारा निंदक को नियरे निय रेही न दे आज निंदा करी सुनी मन सुनिमन विकारा जैसे सोना पापी अग्नि में निर्मल करे सुनारा साधो निंदक मित्र कृणारा घस धन अहरन कसी कीमत लक्ष हजारा ऐसे जांच दुष्ट संत को करण जगत मुजियारा साहो निजी लक्ष्मी चरणन सुखी रहो निंदक जग मही आशीर्वादी बता सुखी रहो निंदक जग माही रोग न हो तन सारा हमरी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा सा के चरण की यश्वती बरनो बारंबारा चरण दास कहीं सुनिए साधो निंदक साधक धारा सबसे भारी साधक है निंदक इसलिए साधो निंदक नीत अच्छा ईमानदारी से विचार करो क्या हम निंदक से प्रसन्न होते हैं हमारी कोई निंदा करे तो उससे हम प्रसन्न होते हैं। सारा झगड़ा इसी बात का है कि वो हमारी बहुत बुराई कर रहा था बुराई करे चाहे न करे किसी चुगलखोर ने कह दिया कि तो आपके बारे में बहुत उठपटांगुल बहुत बुराई कर रहा था बस हम आग बबूला हो गए सारे क्लेश का कलह का कारण यही है निंदक से परेशान होना निंदक के प्रति कृतज्ञ न होना निंदकों का आदर करना चाहिए ये भी हम लोग परमार्थ के पथ में आदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसके निंदा बहुत ध्यान से सुने गुरु संत वेद इनकी निंदा करने वाले नहीं इनसे तो दूर रहना चाहिए व्यक्तिगत जो हमारी निंदा कर रहा है उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना है ध्यान में आई बात हरिगुरु वेद शास्त्रादी के निंदकों का संग करोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा ये प्रतीक्षा आदि जो बातें हैं ये सब व्यक्तिगत स्वयं के लिए सहनशीलता अपने लिए प्रशंसक जितना नुकसान पहुंचाते हैं साधकों का उतना नुकसान संसार में कोई नहीं पहुंचाता ये तमाम महात्माओं को जो भगवान बना दिया ना ये उनके प्रशंसकों ने ही उनको भगवान बना दिया जीव नित्य कृष्ण दास है जीव नित्य श्री दास है वो सदा भगवान का शेष है भगवान सदा शेषी हैं जीव की ईश समान गोस्वामी जी जीव के ईश समान अभेद जिनका सिद्धांत है ऐसे भगवान आदिशंकराचार्य जी भी छठपदी में कह रहे हैं कि यद्यपि भेदापगमे यद्यपि भेद का अपगम हो गया है समुद्र और समुद्र की तरंग में भेद नहीं है समुद्र भी जल रूप ही है और उसकी तरंग भी जल रूप ही है समुद्र और समुद्र की तरंग में क्या भेद है जल ही तो है दोनों लेकिन इसके बाद भी भेद न रहने पर भी आदिशंकर्य जी कह रहे हैं यह भेद तो स्वीकृति ही है कौन सा भेद बोले ये तरंग समुद्र की है ऐसा ही व्यवहार में प्रचलित है तरंग का समुद्र है ये कोई नहीं कहता ये समुद्र तरंग का है ये कोई नहीं कहता सब यही कहते हैं कि ये समुद्र की तरंग है इतना भेद तो रहेगा इसका मतलब है जीव जीव ही है इस बात को आदि शंकराचार्य भी स्वीकार करें ये प्रशंसक भगवान बना देते हैं आश्चर्य की बात है भगवान लीला पुरुषोत्तम अनंतकोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पर ब्रह्म भगवान श्रीकृष्ण द्वारिका में विराजमान होकर लीला कर रहे थे और भगवान के अवतार काल में कुनर देश के राजा पौंडरक को उसके चार चाटुकार मंत्रियों ने भाटों ने प्रशंसकों ने उसे भगवान बना दिया उसको लोग कहने लगे कि करे धरती का भार उतारने के लिए तो आपका ही अवतार हुआ है आप ही साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हैं भगवान के समान वह पूजने लग गया उसने दो हाथ कलाकारों से इतना उन्नत विज्ञान था उस समय भी दो नकली हाथ बनवा लिए उसने चतुर्भुज हो गया द्विभुज से अब वो जो नकली हाथ थे वो भी पूरे चलते थे पूरा काम करते थे वो नकली हाथ भी पीछे तो बात है कि नहीं उसने एक गरुड़ बना लिया बिल्कुल गरुड़ पक्षी के जैसा आकाश में उड़ने वाला एक यंत्र गरुड़ के रूप में विकसित कर दिया उस पर बैठ कर वो चलता था शंख चक्र गा पद्म और गहरा नीला रंग अपने शरीर में लेप करके मैं साक्षात मेघ वर्णम शुभांगम मैं साक्षात नारायण हूं इस रूप में वो अपने को प्रस्तुत करता है किसी ने कहा कि जब तक एक परमात्मा धरती पर विद्यमान है तब तक तुम कैसे परमात्मा से दो पाओगे उस मूर्ख ने भगवान श्री कृष्ण के दरबार में चिट्ठी लिख दी दूत भेज दिया और कह दिया कि आज से तुम भगवान कहलाना छोड़ दो हमारी शरण में आ जाओ क्योंकि हम करुणा सागर दया सागर हैं तुमको क्षमा कर देंगे कोई बात नहीं भगवान हंसने लगे पूरी सभा ठहाका लगाकर हंसने लगी कितना मूर्ख है भगवान को आशीर्वाद लिख रहा है कैसा भगवान कहलाना छोड़ दो भगवान बोले भाई तुमने कहा है कि चक्र गोड़ दो तो किस पर छोड़े छोड़ने के लिए हम आ रहे हैं युद्ध में तैयार हो और भगवान ने उस दुष्ट को भी निंदक को भी शाहरूखी मोक्ष प्रदान किया ये भगवान की करुणा है तो यह प्रशंसक बहुत घाटा पहुंचाते बहुत हानि पहुंचाते प्रशंसकों से सदा सावधान रहना चाहिए और झूठी प्रशंसा झूठी प्रशंसा से तो बचना बहुत ज्यादा जरूरी है सच्ची बात यह है कि प्रशंसा प्रायः सत्य नहीं होती है प्रशंसा प्रायः झूठी होती है अब हमको लोग कह दें अरे महाराज हम आपके सामने क्या बोलें आपके लिए क्या बोलें सूर्य को क्या दीपक दिखाना हमको सूर्य बना दें अपने आप को दीपक कह दें और हम उस प्रशंसा को स्वीकार कर लें अपने में आरोपित कर लें ये बात सच्ची है कि झूठी हम सूर्य हैं क्या हम तो सूर्य नहीं हैं हम तो जैसे आप लोग मनुष्य हैं से हम भी मनुष्य है हम सूर्य होते तो ये हेलोजन यहां नहीं लगाने पड़ते हैं सारा अंधेरा मिट जाता हमसे ही मिट जाता हमको भी बत्ती चली जाने के बाद बिना टार्च के बिना उजेला के कुछ नहीं दिखाई पड़ता तो हमको कोई सूर्य से उपमित करे तो बाद झूठी है पर झूठे प्रशंसा वचनों को मनुष्य प्रशंसा प्रिय होने के कारण अपने में आरोपित करता है और फिर उसके अहंकार की पुष्टि होती है अहंकार की पुष्टि होने से उसका पतन होता है इसलिए प्रशंसकों से सावधान रहे हा हा तो गोस्वामी हां पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहते थे जो प्यार करते हैं अपमान को वह प्राप्त कर लेते हैं भगवान को ये पूज्य मोटे गणेश वाले महाराज जी का बात वाक्य निंदक अपमान करते हैं फिरस्कार करते हैं अपमान करते हैं निंदा करते हैं और उनको जो प्यार करते हैं जो प्यार करते हैं अपमान को वह प्राप्त कर लेते हैं भगवान को हमारे परम जी के पास उनका यह हाथ का लिखा हुआ वाक्य आज भी रखा है जो प्यार करते हैं अपमान को वह प्राप्त कर लेते हैं काश काष्टज हुआ स्वामी जी कह रहे हैं तुलसीदास जी ने निंदकों को प्रणाम क्यों किया सर्वत अपनो विकारी सिर जम दूत मार, सब प्रकार खल धोवे साधुन के मल को महाव्रतधारी दिनुहे के उपकारी ऐसे जी जा प्रणाम किए हैं खलन को निंदक अपना सर्वस्व बिगाड़ कर नष्ट करके और मरने के बाद भयंकर यमदूतों की मार खाकर के भी जीवन भर साधुओं की निंदा करके उनके मल को धोता है ऐसा महान व्रत धारण करने वाला निंदकों को जैसा कौन होगा जो अपना सर्वनाश करे और जमदूतों जं, के डंडे खाए फिर भी सदा गंदगी धोता रहे ये तो सुअर से भी ज्यादा अच्छे होते हैं सुअर तो अपने ये निंदक और सुअर इन दो की सृष्टि बहुत अच्छी है भगवान की निंदक भी मल खा जाते हैं जिह से और सुअर भी मल खा जाते हैं अपने मुंह से चाट चाट करके मल खा जाते हैं दोनों की माता से अधिक उपकारी खल को कहा है निंदक को कहा है माता अपने बालक का मल धोती है हाथ से और निंदक तो जिहवा से मल धो देते हैं इसका मतलब है निंदा कर करके निर्मल बना देते हैं तो ऐसे महाव्रतदारी बिना कारण के उपकार करने वाले जो निंदक हैं उनके प्रति गोस्वामी तुलसीदास जी हृदय से कृतज्ञ हैं इसलिए ऐसी ये जान प्रणाम किए खलन को ऐसा हृदय में जान करके उन्होंने दुष्टों को प्रणाम किया बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय और फिर सारा जगत विराट भगवान का ही स्वरूप है हरिदेव जगत जगदेव हरि हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए सब में परमात्मा का दर्शन करते हुए सबको प्रणाम किया राम मैं सब जग जानी करू प्रणाम जो रिपानी क्योंकि कुमार राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देख जगत हो सन करहीं जगत भगवन में ऐसा जानकर किसी से विरोध नहीं करते हैं पद्म पुराण में उत्तरखंड में, में एक श्लोक है बहुत प्यारा श्लोक है वहाँ लिखा है लगता है वहीं से तुलसीदास जी ने श्री राम में सब जाने करहू प्रणाम जोर जगता का भाव लिया ऐसा लगता है वो स्वामी जी व्यास जी कह रहे हैं पद्म पुराण में त्रीलिंगन त्रिलोकेशु स्त्रीलिंगन तु त्रिलोकेशु यम ही जानकी पुमान पुन्नाम लाछित यू तत्सर्व ही भवान प्रभु भगवान श्री सीताराम जी की स्तुति करते हुए व्यास जी कह रहे हैं कि इस संसार में जितने स्त्रीलिंग वाचक शब्द हैं हे भगवती पराम्बा जगत जननी श्री जानकी जी वो सब स्त्री वाचक जितने शब्द हैं सब आपके बोधक हैं और हे श्री रघुनाथ जी इस संसार में जितने पुल्लिंग नाम हैं वो सब हे रघुनाथ जी आपके बोधक हैं यही है सीय राम में सब जग जान स्त्रीलिंगन तु त्रिलोकेशु यवम ही जानकी म लांछितम यू तत्व ही भवान प्रभो और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं तालाब के समान होते हैं नदी के समान होते हैं वर्षा का जल पड़ते ही तालाब भी तालाब में भी जल बढ़ जाता है और वर्षा होते ही नदी में भी जल बढ़ अभी यमुना जी में भी जल बढ़ रहा है क्योंकि ऊपर खूब वर्षा हो रही है कल हम लोगों ने स्नान किया था कल से आज ज्यादा जल दिखाई पड़ रहा है यमुना जी में सज्जन सकृत सिंधु सम कोई देख पूर्व विधि बाढ़ ही जोई और कुछ ऐसे भी होते हैं महापुरुष समुद्र पूर्ण चंद्रमा को जैसे ही देखता है तो पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन करके समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लग जाती हैं समुद्र में ज्वार आने लग जाता है उस समय संत और समुद्र की शोभा देखते ही बनती है ऐसे ही संतों का स्वभाव होता है संतों को उनके प्राण प्यारे भगवंत का दर्शन हो जाए तो उनके प्रेम सिंधु रूप हृदय में बाढ़ आ जाती है अथवा किसी संत का महापुरुष का दर्शन करते भी उनकी ऐसी ही विलक्षण अवस्था हो जाती है उनके हृदय के प्रेम समुद्र में हिलोरें उठने लग जाती हैं, ज्वार आने लग जाता है श्री सीताराम विवाह महोत्सव के प्रकरण में जब मार्षि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण जनकपुर पधारे हैं और जब भगवान श्री राम ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया भंग कर दिया और श्री किशोरी जी ने श्री रघुनाथ जी के कंठ में जय माला पधरा दी। उस समय की झांकी का तुलसीदास ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है और वो वर्णन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक इसकी व्याख्या नहीं होगी सज्जन सकृत सिंधु सम कोई दे की विधु बाढ़े जोई कोई लोग जो एक, एक ऐसे सज्जन होते हैं जो पूर्ण चंद्रमा को देखकर जैसे समुद्र में ज्वार आने लग जाता है ऐसे ही उनमें प्रसन्नता प्रकट हो जाती है गोस्वामी जी के शब्दों में प्रभुदो चाप खंड मही दारे देख लोग सब भैारे अब आगे गोस्वामी जी करें कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम बारी अवगाह सुहावन हर्ष विश्वास का हृदय प्रेम से भरा हुआ समुद्र है राम रूप राके सुहारी बढ़त वीर पुल पावन राम जी स्वरूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर विश्वामित्र का हृदय रूपी जो प्रेम समुद्र है वो हिलोर लेने लग गया वे तरंगें किस रूप में दिख रही हैं? बार बार श्री विश्वामित्र का शरीर कंपन से युक्त हो जाता है उनकी पुलकावली खड़ी हो जाए बड़े बड़े रोया खड़े हो जाते हैं लगता है यही उनके प्रेम समुद्र में ज्वार उठ रहा है ऐसी शोभा हो रही है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय आगे गोस्वामी जी महाराज ने अपनी दीनता का प्रकाश करते हुए अंत में एक बात ऐसी कह दी कि रामचरित मानस ग्रंथ में जो कुछ उत्तम भाव हैं वो सब भूत भावन भगवान भोले बाबा विश्वनाथ जी के हैं आपका क्या है इसमें तुलसीदास जी बोले हमारा तो ये है कि जैसे वकील स्टाम्प पर कोरे कागज पर नीचे निवेदक आवेदक के रूप में हस्ताक्षर करवा लेता है और मसौदा खुद लिख देता है कागज पर पर वो वकील का लिखा हुआ नहीं माना जाता है उस आवेदक का लिखा हुआ ही माना जाता है हमारी स्थिति तो वैसी ही है ये सारे सद्भाव भगवान शिव के हैं और हमारे तो केवल हस्ताक्षर हो गए हैं तुलसीदास हमने अपना नाम लिख दिया कवित तो विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूं लिखी कागज कोरे कोरे कागज पर हस्ताक्षर की जैसे हैं बोले भाई ये बात तो सब बिल्कुल ठीक है लेकिन फिर भी सर्वत्र आपकी अनुपम कृति के रूप में श्री रामचरित मानस की जय जयकार हो रही है प्रतिष्ठा हो रही है बोले ये मेरी प्रतिष्ठा नहीं है मेरी कृति की प्रतिष्ठा नहीं है ये प्रतिष्ठा तो श्री राम नाम की है राम नाम की प्रतिष्ठा क्या है बोले इसमें जो कुछ प्रताप प्रभाव प्रकट है वह मेरा नहीं मेरी लेखनी का नहीं वह तो साक्षात श्री राम नाम महाराज का प्रभाव है यही ए भूपति नाम, उदा महर उदारा यही मैं रघुपति नाम उदार उदार नाम उदार किसको कहते हैं रा धातु जो है दानार्थक है रा दाने ला आदाने रा दानार्थक धातु है तो अपनी सामर्थ्य के अनुरूप देने वाले को उदार नहीं कहते हैं आप सौ रूपये देने की आपकी सामर्थ है तो आपने सौ रूपये दे दिए तो आपको उधार नहीं कहा जाएगा आप उधार की परिभाषा में नहीं आएंगे वो तो ठीक है से से पांव पसारिये जेती लामी सौर आपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा की तो आप उधार, उधारों की श्रेणी में आपकी गणना नहीं होगी आपकी सामर्थ्य तो है सौ की तो आपने सवा सौ खर्च कर दिए तो कहें हाँ भैया ये एक तो उदार आदमी आपके पास एक ही चादर है ओढ़ने का दूसरा है ही नहीं खरीद भी दूसरा नहीं सकते पर किसी दीनहीन को रुग्ण को शीत में छिछुरते आपने देखा और आपने यह परवाह नहीं की ठंड में हमारा क्या होगा आपने छिछुरते हुए व्यक्ति को अपनी चादर उड़ा दी तो आप भले ही अकिंचन हैं पर उदारों में आपकी गणना हो जाएगी क्योंकि आपने अपनी सामर्थ्य से अधिक दिया भगवत गुण दर्पण नामक एक ग्रंथ है उस ग्रंथ में उदार शब्द की परिभाषा लिखी है भगवत गुण दर्पण में लिखा है सुपात्र कुपात्र देश और काल ये सुपात्र है ये कुपात्र है ये उत्तम देश है ये उत्तम काल है इसका विचार न करके जो आवश्यकता से अधिक सामर्थ्य से अधिक स्वार्थ रहित होकर के देता है उसको उदार कहते हैं ऐसा भगवत गुण दर्पण कार महापुरुष ने कहा है श्लोक लिख सकते हैं आप उदार की परिभाषा का भगवद गुण दर्पण का श्लोक है पात्रा पात्र विवेक देश कालाद्युपेक्षणा विदुर वेदा ओदार्य वचसा परे उसको औदार्य कहते हैं श्री राम नाम इसको उदार इसलिए कहा तुलसीदास महाराज ने कि नाम महाराज पात्र अपात्र का भेद करते नहीं है पात्र का तो कल्याण करते ही है सर्वथा अपात्र को पात्र जीव भी यदि जी नाम का आश्रय ले ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है देश और काल का भी ज्ञान नाम महाराज रखते नहीं है स्वार्थ रहित होकर आवश्यकता से अधिक दे देते हैं इसलिए श्री नाम महाराज को उदार कहा गया वाराह पुराण का एक श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है दैवाच्छू पर सावकेन निहितो मे तो जरा जर जरो हरा न तो जलपस्तु त्यक्तवा तीर्णो नामना प्रभावादो हो नाम प्रभावादहो किंचित्रम यदि राम वाराह पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं एक घटना का उल्लेख करते हुए कि एक म्ले मलत्याग करने के लिए बैठा था बुढ़ा था जर्जर था और उसी समय एक सुअर ने आकर उस पर आक्रमण किया मल खाने के लिए तो उनकी मिलछों की गाली होती हराम क्या सुअर को सुअर नहीं बोलते उसको हराम कहते हैं सुअर को हराम कहते हैं तो उस सुवर ने उसको अपने मुंह से प्रहार किया मारा और उसने कहा हराम मार दिया हराम क्या किया मार दिया हराम अब हराम कहकर के उसके प्राण निकल गए यद्यपि उसने राम जी का नाम लेकर राम जी का चिंतन करके नहीं बोला था उसने तो शू करके प्रहार से पीड़ित होकर गाली दी थी हराम यह गाली दी थी लेकिन वह दुष्ट यवन मिलेक्ष भी जैसे कोई गाय के खुर से जो बना हुआ गड्ढा उसमें पानी भर जाए और उसको लांधने में कोई श्रम न करना पड़े ऐसे ही वह भव सागर से पार उतर गया वो मिलेक्ष फिर वाराह भगवान कह रहे हैं कि किम चित्रम यदि नाम ना, राम नाम रसिकास्ते यान्ति ती रामास्पदम श्री राम नाम के रसिक यदि भगवान नाम लेकर भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर ले तो इसमें कौन सा आश्चर्य कोई आश्चर्य इसमें नहीं है इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नाम महाराज का भी नाम की महिमा इस ग्रंथ में प्रकट है इस बात को भी कहते हैं और कहते हैं कि हम इतनी प्रार्थना स्तुति विनय इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपने पुरुषार्थ का भरोसा नहीं है हमें अपनी बुद्धि का अपने विवेक का अपने बल का भरोसा नहीं है हम तो केवल कृपा के ही आश्रित हैं इसलिए सब में भगवान की स्थिति को जानकर हम सबके पास विनय कर रहे हैं फिर भी हम कुछ लिखने का प्रयास कर रहे हैं क्यों कैसे बोले मुनि प्रथम हरि कीर्त गाय मग चलत सुगम भाई आज कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान कृष्ण द्वीप व्यास व्यास जी ने और अन्य महानुभावों ने जिस प्रकार से भगवान के मंगलमय चरित्र को लिखा है उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर मैं भी भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र को गा करके के अपने को कृतार्थ करना चाहता हूँ और मेरी स्थिति क्या है बोले राम जी का चरित्र तो समुद्र के समान है और मेरी स्थिति चींटी के जैसी है भला चींटी समुद्र को पार क्या करेगी समुद्र को पार तो चींटी नहीं कर सकती लेकिन कथनचित कोई व्यक्ति समुद्र पर सेतु का निर्माण करा दे तो उस सेतु का आश्रय लेकर के वह अत्यंत सूक्ष्म पिपील का चीटी भी और वो सेतु का कुल का आश्रय लेकर के समुद्र को पार कर सकती है ठीक इसी प्रकार से मैं इन पूर्वाचार्यों की कृपा करुणा के सेतु पर चढ़कर चीटी के समान स्वच्छ होने पर भी इनकी कृपा करुणा के सेतु पर चढ़ कर के मैं भगवान श्री राम के चरित्र को गा करके अपने को धन्य करना चाहता हूँ अति अपार जय सरित तुकर आए चढ़ी पीपील कऊ परम लघु दिन श्रम पार जाए और फिर व्यास आदि व्यास आदि कवि पुंगम नाना कहकर के ब्यास आदि ऋषियों को प्रणाम किया व्यास कहकर आदि कहा मैंने जितने भी ऋषियों ने भगवान का यश गाया है सबके चरणों में तुलसीदास जी ने प्रणाम किया और कली के कवि ने करूँ प्रणामा जिन वर्ण रघुपति गुण ग्रामा कलियुग के जो कविगण हुए हैं उनके चरणों में भी प्रणाम करते हैं महाकवि कालिदास भवभूति जयदेव मुरारी भोजराज आज आदि जो संस्कृत के विद्वान कवि हुए हैं उनको भी प्रणाम करते हैं और इसके बाद जिन्होंने अपनी अपनी भाषा में चाहे हिंदी में बंगला में उड़िया में पंजाबी में मराठी में तमिल तेलगू मलयालम कन्नड़ में जहां जिसकी मारवाड़ी में राजस्थानी में जिस क्षेत्र की जो भाषा है उस भाषा में जिसने भगवान का गुण गाया है उस उन गुणगान करने वाले भाषा के जो भक्त कवि हैं उनको भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हैं और नहीं ऐसी विचित्र वंदना है गोस्वामी जी की कि जो कवि हो चुके हैं उनको तो प्रणाम कर रहे हैं जो हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं और जो भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं उनको भी गोस्वामी जी प्रणाम कर हैं इस प्रणामांजलि में पूज्य गुरुदेव श्री बक्सर वाले मामा जी भी आ गए क्योंकि उन्होंने भी खूब गुणगान भक्त भगवंत गुणकीर्तन के रूप में और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी आदि आदि अनेक महापूज्य श्री हर्षण कुंज वाले महाराज जी ये सब महापुरुष आ गए क्योंकि इन सब ने भी भाषा में भगवान के गुण गाये हैं जय प्राकृत कवि परम सयाने बखाने हरिचरित बने अ यहीं आगे प्रणव सब ही कपट सब से आगे हम सबके चरणों में प्रणाम करते हैं और पुनः महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करते हैं बंदो मुनि पद कंज रामायण जय ही निर्मयू खर सुकोमल मू दोष रहित दूषण सहित इस दोहे के एक सोरठे की एक विशेषता है कि इसमें महर्षि वाल्मीकि का नाम नहीं लिखा है नाम है बंदौ मुनिपद कंज रामायण जी निर्मयू सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित लेकिन नाम न ना लेने पर भी स्पष्ट है रामायण जी ही क्योंकि रामायण के आदि काव्य श्रीमद रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ही हैं क्योंकि और, और कवियों ने तो बहुत बहुत कुछ लिखा है किंतु महर्षि वाल्मीकि ने तो श्री राम चरित्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं लिखा इसलिए रामायण जी ही निर्मय आप कहेंगे कि और और महानुभावों ने भी तो लिखा है बोले भाई और और जो रामायण लिखी गई है उनके नाम भी अलग अलग हैं जैसे घुसुंडी रामायण लोमस रामायण अध्यात्म रामायण आनंद रामायण आदि लेकिन केवल रामायण शब्द महर्षि वाल्मीकि की कृति के लिए है इसलिए रामायण देर्मयू यह कह करके आज कभी महर्षि वाल्मीकि का भी स्मरण किया गया और महाराज जी गंगा जी और सरस्वती जी शारदा जी और गंगा जी की एक साथ वंदना की भी चित्र बात पुनिबंद पुनि सारद शारद मैने शारदा भगवती सरस्वती पुनिबंद सारद सुर सरिता सुर सरिता मने गंगा जी सरस्वती की और गंगा जी की वंदना करते हैं क्यों बोले जुगल पुनीत मनोहर चरिता श्री सरस्वती जी और श्री गंगा जी दोनों अत्यंत पवित्र हैं, दोनों के चरित्र अत्यंत मनोहारी हैं। कैसे चरित्र हैं? मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अविवेका। गंगा जी के जल का कोई पान करे गंगा जी के जल में स्नान करे तो वह निष्पाप हो जाता है और सरस्वती जी बिना वाणी के बिना सरस्वती के कोई भगवत गुणगान कैसे करेगा सरस्वती की कृपा के बिना भगवान का गुणगान नहीं किया जा सकता तो जब अपनी वाणी से भगवत भागवत नाम रूप कुणलीला का कीर्तन करेगा तो उसके अविवेक का नाश हो जाएगा अविवेक के कारण ही पाप बनते हैं विवेक जागृत रहे तो अधर्म का आचरण नहीं होगा अधर्म पाप जो हमारे जीवन में आते हैं अविवेक के कारण आते हैं और अविवेक का नाश इस भगवत गुणगान रूपी जो शारदा की सरस्वती की सरिता है इसमें अवगाहन करने से और हमारे अविवेक का नाश होता है और इसके बाद भगवती पार्वती और भगवान शिव के चरणों में तो बार बार प्रणाम किया है क्योंकि भगवान शिव पार्वती के प्रति तुलसीदास सबसे आजादा कृतज्ञ हैं। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ बर राम चरित्र चित साऊ भगवती जगज जननी जगदम्बा पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करके उनके वात्सल्य का उनकी कृपा करुणा का स्मरण करके मैं श्री राम जी के चरित्र का स्मरण करना चाहता हूँ हाँ हाँ हाँ देखिए गोस्वामी जी के जीवन में उनका पालन पोषण भी शिव जी की कृपा से मात्र पांच वर्ष की वय में ही उनका पालन पोषण करने वाली चुनियां भी सिधार गई पर लोग और पांच वर्ष के बालक श्री राम बोला अनाथ की तरह भटकने लगे ऐसी स्थिति बन गई कि इस बालक की छाया से लोग घबराते थे अरे बोले बड़ा कलंकित बालक है जन्म से ही मां को खा गया बाप को खा गया गांव उजड़ गया जिस दासी ने पाला पलोसा वो भी मर गई अरे बड़ा अशुभ बालक है लोग खड़ा नहीं होने देते थे तुलसीदासी ने अपने साहित्य में इस पीड़ा को जगह जगह जब्त किया है एक जगह तो उन्होंने लिखा है मानत हो चार पल चार ही चणक को कोई दयावान मेरी मेरे ऊपर द्रवित होकर मेरी हथेली पर चार चने रख देता तो मुझे लगता था कि मुझे इस दयालु पुरुष ने धर्म अर्थ काम चारों पुरुषार्थ दे विनय जी ने भी कई जगह का एक जगह लिखा है चाकत रहो स्वान पातर्ज्यों कवहु न पेट भरो सोहो चाखत नाम सुधारस पेखत परसु धरो भरोसो जाहि दूसरो सो करो मोको तो राम को नाम काम तरु कली कल्याण करो उस समय भगवान शिव ने भगवती पार्वती जी से कहा पार्वती जी ने कहा कि ये बालक बहुत दुखित है बिचारा गांव के बाहर वृक्ष के नीचे पड़ा रहता है भूख स्वास से विकल रहता है तो भगवान शिव ने कहा कि कुछ प्रारब्ध ऐसा है कोई बात नहीं लेकिन इस बालक के द्वारा कलमल ग्रसित जीवों का बड़ा उपकार होगा धक्ति का प्रचार प्रसार होगा इस बालक की रक्षा करनी चाहिए तो भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा पार्वती को आज्ञा प्रदान की किस बालक का पोषण करो और भगवती जगदम्बा पार्वती वृद्ध ब्राह्मणी के रूप में तुलसीदास के पास आती हैं और उनको गोद में बिठाकर रोज खीर खिलाती हैं लोग यदि आश्चर्य करते हैं कि ये बालक पहले तो एकदम छीण काय हो गया था अब तो एकदम चमक दमक आ गई है ये अब कहीं मांगने भी नहीं जाता ये मस्त रहता है प्रसन्न रहता है कैसे रहता है वो भी लोगों को सहन नहीं हुआ और जब निगरानी शुरू की तो पार्वती जी का आना जाना भी बंद हुआ और उसके बाद भगवान शिव ने चित्रकूट में निवास करने वाले जगत श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य श्री स्वामी नरेहरियानंद जी को आज्ञा दी की तुम जाकर उस बालक को अपनाओ और दीक्षा देकर के गुरू पद प्राप्त करो स्वयं गुरु बनकर कृतार्थ हो जाओ और ऐसा शिष्य पाकर आप भी धन्य हो जाओगे वैसे तो आपको प्राप्त करके कृतार्थ होगा हो ही आप भी ऐसे शिष्य को पाकर धन्य हो जाओगे तो गुरु की प्राप्ति ही पालन पोषण भी शिव पार्वती जी के अनुग्रह से और सदगुरू की प्राप्ति ही भगवान शिव के अनुग्रह और श्री गुरु प्रदत्त नाम है श्री तुलसीदास क्या नाम है श्री तुलसीदास यह गुरु प्रदत्त नाम है और इस नाम से गुरु जी ने अभिहित किया इसलिए भगवान शिव के प्रति वे बहुत कृतज्ञ हैं और आजीवन काशी में उन्होंने निवास किया विश्वना जी का बहुत विशेष अनुग्रह उन्हें प्राप्त है इसलिए बार बार भगवान शिवा शिव श्युव की वंदना करते हैं और श्री राम जी के पावन चरित्र का वर्णन करना चाहते हैं आज जिन पंक्तियों का हम लोगों ने गायन किया अब वे ही पंक्तियां उपस्थित हैं बंद अवध अति पावन सरयू अत्यंत पवित्र श्री अयोध्या पुरी तो तो को हम प्रणाम करते हैं भगवान के श्री अंग में सातों पुरियां विराजमान यह भगवान का में विग्रह है इसलिए हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्मावलंबियों को यह समझाया जाता है और ऐसी इच्छा प्रत्येक भारतीय श्रद्धावान साधक रखते हैं कि हम अपने जीवन में मोक्ष प्रदायनी सातों पुरियों का दर्शन करें रुद्रयामल का श्लोक है विष्ण पादमी गुणवती मध्ये मध्यं चाहकी नाभी द्वारवती वदमती हृदयमय मयापुरी ग्रीवामूल मथुरा वाराणसी ए तद ब्रह्म पदमुनम बदमती मुन यो योद्यापुरी मस्त कमनम महाकाल अवंतिकापुरी उज्जैन नगरी वो भगवान श्री हरि के धाममय स्वरूप में भगवान के चरण कमल है अवंतिकापुरी उज्जैन उज्जैन पहुँचने के बाद हमें अपने मन में इतनी प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए आज ठाकुर जी ने कितनी कृपा की आज हम भगवान के चरणों तक पहुँच गए उज्जैन की प्राप्ति हो गई मानो भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो गयी भौरा जो होता है वो तो और और पुष्पों का तो मकरंद लेता है फिर वहाँ से आगे बढ़ जाता है पर कमल ही पाए और सब त्यागे आप ही कहा बधावे कमल के कोश में आकर के फिर वो स्थिर हो जाता वहाँ से फिर जाता नहीं है ऐसे ही अवंतिकापुरी तो मानो भगवान के चरण कमल हैं, और चरण कमल में चरण रूपी कमल में भौरा कौन है बोले भगवान अवंतिका नाथ महाकालेश्वर भगवान यही भगवान के चरण कमल कोश में विराजमान भ्रमर है जो निरंतर भगवत चरणा चरणारविंद मकरंद क्रस करते रहते हैं मध्यंच कांचीपुरी ये कांचीपुरी भगवान के ये दोनों चरण के ऊपर के जो दोनों पिंडलिया ये सब जो भाग है ये मध्य भाग कांचीपुरी कांची दो है दक्षिण भारत में एक शिवकांक्षी है और एक विष्णुकांक्षी है शिवकांक्षी में भगवान एकाम्ब्रनाथ विराजमान है और विष्णुकांक्षी में भगवान श्री वरराज विराजमान है कुछ विशेष कट्टरता वाले लोग शिवकांक्षी वाले विष्णुकांक्षी का दर्शन नहीं करते विष्णुकांक्षी वाले शिवकांक्षी का दर्शन नहीं करते ऐसे भी वहां ही लोग हैं वहीं रहने वाले लोग ऐसे महान भाव भी हैं कि शिवकांक्षी में पैदा होने वाला व्यक्ति वहीं रहा वहीं मर गया विष्णुकांक्षी गया ही नहीं हम तो शहीद हैं हमको विष्णु से क्या लेना देना और ऐसे भी महान भाव हैं विष्णुकांक्षी में पैदा हुए वहीं पधार गए शिवकांक्षी जीवन में एक बार भी नहीं गए अरे बोले शिवजी का शिवलिंग का दर्शन करना अपने उससे कोई ज्यादा प्रयोजन की पूर्ति नहीं पर भैया बिना किसी साम्प्रदायिक दुराग्रह के जो शास्त्र की भावना है भगवान व्यासाद ऋषियों की जो पवित्र भावना है वो भावना यही है कि भारतवर्ष की उपासना हरिहरा का है हरिहर आत्मी उपासना भारतवर्ष की है यही शास्त्रीय स्वरूप है इसमें किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी चाहिए जो गोपाल सहस्त्र नाम में गौर तेजम बना यशु श्याम तेजम समरचे ये जो बात है वो केवल राधा कृष्ण जी के लिए ही नहीं है सीताराम जी के लिए ही नहीं है ये हरि और हर के लिए भी है गौर तेजम बिना यशु श्याम तेजम समर्थेत गौर तेज कर्पूर गौरम करुणावतारम गौर तेज भगवान शिव और श्याम तेज भगवान श्री हरी श्री हरी की उपासना करता है रामकृष्ण नारायण की उपासना करता है श्याम तेज की उपासना करने पर गौर तेज शिवजी का तिरस्कार करता है तो वह उसकी उपासना दोषी दोषयुक्त है और श्री जी का बोध तो है ही है श्री जी गौर तेज हैं ठाकुर जी श्याम तेज हैं पर यह भी तो गौर तेज हैं कि नहीं ये गौर तेज है और वो श्याम तेज है हमारे भारतवर्ष की महाराष्ट्र प्रदेश की एक परम भक्ता हुई श्री जनाबाई जो श्री नामदेव जी के घर में सेवा का कार्य करती थी चौकावर्तन करती थी झाड़ू बहारू टहल का काम करती थी और निरंतर श्री नामदेव जी का सत्संग भी करती थी जिनके संबंध में प्रसिद्ध है कि जनाबाई कपड़े धोने गई थी और सत्संग का समय हो गया तो सेवा भी न छूटे और सत्संग भी न छूटे तो ठाकुर जी ही एक महिला का रूप बनाकर आ गए बातचीत करके कपड़ा धुलवाने लगे बोले कोई तुमको जल्दी है और मैं भी बातचीत भी करती रहूंगी थोड़ी से सहायता भी करूंगी उनके साथ ठाकुर जी सेवा में हाथ बटाते थे ऐसी जनाभा ऐसी जनाबाई के जिनके हाथ से बनाए हुए कंडों में से गोवर के उपलों में से कंडों में से रामकृष्ण हरी भगवान के नामों की ध्वनि प्रकट होती थी ऐसी जनावाई उन जनावाई का एक अभंग है बड़ा प्यारा अभंग है आज आज आज श्रावण मस जैसे विभिषेक था भगवान के श्रीअंग का चंदन भगवान की माला भगवान का प्रसाद हम सब कितने भाग्यशाली हैं भगवान की कितनी कृपा करुणा है तो हम श्री जनाबाई जी का जो अभंग स्मरण कर रहे थे उसका स्मरण करते हैं जनाबाई कोई वेद शास्त्र पढ़ी हुई नहीं सामान्य महिला है पर सत्संग करते करते साधु संग करते करते नाम जब करते करते उन्हें ज्ञान हो गया भगवत साक्षात्कार संपन्ना वे भाग्यशालिनी परम भक्ता हैं इस अभंग में भगवान श्री राम और भगवान शिव हरिहर इनके के का प्रतिपादन जनाबाई ने किया है वो कहती हैं कि ये देवता तो दो जरूर हैं, पर इनको दो के रूप में न देखकर एक रूप में ही देखना चाहिए इनमें ऐक्य है इनमें द्वैत तो नहीं है और यहाँ तक इस अभंग में भी कह रही हैं कि देख लो स्पष्ट देख लो महादेव जी निरंतर श्री राम जी का भजन करते हैं और श्री राम जी को देख लो वे निरंतर श्री महादेव जी का प्रेम पूर्वक स्मरण करते हैं शिव जी का पूजन करते हैं इन दोनों में कितना प्रेम है इनमें कितना ऐक्य है इनमें द्वैत नहीं है और वे कहते हैं कि जो इस सत्य को ठीक से समझते हैं, वे ही देव पुरुष हैं, वे ही सिद्ध पुरुष हैं और जनाबाई कह रही हैं कि दोनों आत्म स्वरूप ही हैं, इसलिए दोनों एक ही हैं, चाहे स्त्री हरी को हो अथवा श्रीहर कहो दोनों ही सर्वांतरियामी हैं, दोनों घट घट में व्याप्त हैं, ये भाव है उस अभंग का भजन करी महादेवा देवा, देवा। ध में श्री गंगावतरण के प्रसंग में जब गंगा जी ने गंगावतरण के प्रसंग में जब श्री गंगा जी ने राजर्षि भगीरथ जी के सामने ये समस्या प्रस्तुत की है कि धारे में बेगम मेरे बेग को कौन धारण करेगा प्या में मही फले जब मैं ब्रह्म सदन ऐसी धरती पर आऊंगी तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा मैं तो इस धरती का भेदन करके पाताल में प्रविष्ट हो जाऊंगी तो तुम जिस प्रयोजन की पूर्ति के लिए हमको धरती पर ले जा रहे हो अपने पितरों के उद्धार के लिए वो तो प्रयोजन पूर्ण होगा नहीं मैं धरती का भेदन करके पाताल चली जाऊंगी तो उस समय भगीरथ जी ने समाधान दिया था क्या समाधान दिया ते वेगं रुद्रस्वात्मा धारय रुद्रस्वा धारय वेगम रुद्रस्वा शरीरिण यस्तोतमदिन नमस्कार का श्लोक है भगवी हे भगवती गंगे आपके वेग को भगवान रुद्र भगवान शिव धारण करेंगे कौन शिव शिव जी का विशेषण है रुद्रस्वात्मा शरीरिणाम शरीरिणाम आत्मा रुद्रह वेगं वेगम कथम भूत और रुद्राह किस प्रकार के ईश्व धारण करेंगे बोले यस्मिन नोतप्रोतम इधम विश्वम साटी व सारा विराट सारा जगत जिनमें ओतप्रोत है कैसे बोले जैसे साड़ी में धागे धोती में धागे धागों के अतिप्त वस्त्र और क्या है वस्त्र ही वस्त्र है धागे में आड़े तिर वस्त्र में आड़े तिरछे धागे ही धागे है ऐसे ही सारे विराट में जो ओतप्रोत है अब यहाँ सुखदेव जी ब्यासी नव स्कंध में शरीरयाम आत्मा भगवान रुद्र को शिव को कह रहे हैं और इसके ठीक आगे दसव स्कंद पूर्वाध में रास पंचाध्यायी के प्रकरण में ब्रजांगनाएं जब ठाकुर जी कहते ना तुम चली जाओ उस समय ब्रजगोपियां क्या कह रही हैं ठाकुर जी से ब्रजगोपियां कह रही हैं प्रेषो भवान तनुभताम किल बंधुरात्मा तनुभताम भवान प्रेष्ठ जितने शरीरधारी हैं उन सबके हे श्री कृष्ण आप प्रियतम हैं क्यों सबके प्रियतम हैं सबके बंधु हैं क्यों किल बंधुर आत्मा क्योंकि आप सबके आत्मा हैं अब देखो गोपिया सबका आत्मा श्री कृष्ण को बतला रही हैं और यहाँ सबका आत्मा शिव जी को बतलाया जा रहा है तो भैया दो आत्मा तो नहीं हो सकती दो आत्मा हो सकती क्या दो हो सकती क्या एक अंश को सत्य मानो और दूसरे अंश को सत्य न मानो तो शास्त्री जी बोलिए आपने एक बात को तो ठीक मान लिया दूसरी बात को ठीक नहीं माना तो जिसका एक अंश ठीक नहीं है वो सर्वांश में उस पर प्रश्न चिन्ह उसका खड़ा हो गया तब स्वीकार यही करना पड़ेगा कि हरी कहो या हर कहो दोनों ही भगवत सत्वता एक ही हैं और वह वह श्री हरी सबके आत्मा हैं यह कहो अथवा हर सब के आत्मा है यह कहो इसमें कोई अंतर नहीं है ऐसा ही समझना चाहिए बिना के तभी बात बनेगी नहीं तो बात नहीं बनेगी बोलो भक्तवत् भगवान की तो विष्णुकांक्षी शिवकांक्षी ये भगवान के मध्य का भाग है नाभिं द्वारा वती द्वारिका द्वारिकापुरी भगवान का नाभि प्रदेश है नाभि मंडल है शिव शिवकांति विष्णुकांति पहुंचकर अनुभव करना चाहिए कि भगवान के घुटनों तक हम पहुंच गए भगवान के मध्य भाग तक पहुंच गए द्वारिका पहुंचकर भगवान की नाभि का दर्शन हमको हो गया ऐसा अनुभव करना चाहिए और वदंती हृदयम मायापुरी योगिना मायापुरी हरिद्वार भगवान का हृदय है और मथुरा क्या है ग्रीवा मूल उदाहरण की मथुराम मथुराम माने ब्रजमंडल ब्रजमंडल भगवान का कंठ है इसका मतलब यह है कि ब्रज में कोई जीव आ जाए भगवान उसकी पात्रता अपात्रता का विचार नहीं करते हैं उस जीव को भगवान अपने गले से लगा लेते हैं कंठ से लगा लेते हैं ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण ऐसा भगवान कहते हैं तो ये ब्रज मथुरा मंडल भगवान का कंठक प्रदेश है और वाराणसी भगवान की नाशिका है परम पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे नाक बोले तो इज्जत इज्जत माने प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा किसमें है वेदादि शास्त्र ही ब्रह्म तत्व की प्रतिष्ठा करते हैं इसलिए शास्त्र का वेदादि शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम जहां चलता है ऐसी काशीपुरी भगवान की नाशिका है प्रतिष्ठा है काशी और श्री अयोध्यापुरी भगवान के मस्तक पर विराजमान है एक तद ब्रह्म पदम वदंती मुनयो अयोध्यापुरी मस्तकम अयोध्या भगवान का मस्तक है त्रिपाद विभूति परम अवस्थित त्रिपाद विभूति भगवान का जो महावैकुंठ है उस महावैकुंठ का महामणि मंडप ही श्री अयोध्या है वही दिव्य साकेत धाम है वो साक्षात धरती पर वह अवतरित हुआ है जैसे हमारा ब्रजमंडल नित्य गोलोक से यहाँ धरती पर अवतरित हुआ है इसी प्रकार से अयोध्या की दिव्य भूमि भी भगवान के महावैकुंठ साकेत से ही वहां से अवतरित हुई है धरती पर आई है इसलिए महाराज जी अयोध्या जी की बड़ी महिमा है और श्री सरयू जी की बड़ी महिमा है ये सरयू जो है इस धरती की सबसे पहली नदी है इस पृथ्वी की सबसे पहली नदी सरयू है इसलिए आदि नदी या आदि सरिता भी इनको कहा जाता है आदि नदी सबसे पहली नदी है इसके पूर्व कोई नदी नहीं थी सबसे पहले धरती पर सरयू जी का आगमन हुआ सिर्फ सरयू जी जेठी हैं बड़ी भगवान विवस्वान सूर्य के पुत्र भिवस्वत मनु हुए श्रद्धा देवी के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने सूर्यवंश का उपरोहित पुरोहित नियुक्त किया और श्री वशिष्ठ जी की कृपा से जब श्री मनु महाराज श्राद्धदेव मनु वैवस्वत मनु चक्रवर्ती सम्राट पद पर, पर विराजमान हुए धरती पर आए तब श्री वशिष्ठ जी ने तप किया और भगवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने नित्य धाम अयोध्या को इस धरती पर अवतरित किया वशिष्ठ जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट होंगे लीला करेंगे तो अप्राकृत प्रदेश में ही भगवान प्रकट होते हैं प्राकृत प्रदेश में भगवान प्रकट होकर लीला नहीं कर सकते इसलिए दिव्य अप्राकृत श्री अयोध्या जी का अवतरण नित्य साकेत नित्य महावैकुंठ से अयोध्या जी का अवतरण हुआ है ऐसे ही प्राकृत प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की लीलाए संभव नहीं है इसलिए नित्य गोलोक का ही वृजभूमि के रूप में अवतरण हुआ है जहाँ भगवान की आज भी लीलाएं हो रही हैं, अब अयोध्या जी तो प्रकट हो गई पर मनु जी ने कहा महाराज तीर्थ शब्दकारर्थ पवित्र जल है धाम तो प्रकट हो गया पर कोई सरिता प्रकट नहीं भई कोई नदी प्रकट होनी चाहिए कोई पवित्र जल यहाँ आना चाहिए तब श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि सृष्टि के, के आरंभ में सबसे पवित्र जल भगवान नारायण के नेत्रों से प्रकट हुआ श्री ब्रह्मा जी को जब प्रथम भगवान नारायण का दर्शन हुआ तो भगवान का दर्शन करके ब्रह्मा जी अत्यंत द्रवित हो गए प्रेम विबल हो गए उनके भी प्रेम के लक्षण उनके श्रीअंग में प्रकट हो गए और अपार भक्त वात्सल्य जो भगवान के हृदय में हिलोरें ले रहा था वो अपने प्रथम पुत्र और महाभागवत श्री ब्रह्मा जी का दर्शन करके भगवान का भक्त वात्सल्य इतना उच्छलित हुआ इतना उच्छलित हुआ कि भगवान के नेत्रों से प्रेमाश्रु जल बहने लग गया भक्तों के प्रति जो भगवान का प्यार है वात्सल्य है वही नेत्रों से झलकने लग गया उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक सरोवर का संकल्प किया और भगवान के प्रेमासु जल को उस मानस सरोवर में स्थापित किया तो वह जल वस्तुतः द्रिवीभूत ब्रह्म ही है श्रगुण ब्रह्म द्रवित हो गया श्रगुण ब्रह्म पिघल गया तो मान सरोवर का पवित्र जल हो गया मनुजी बोले कि वही वही जल आना चाहिए अयोध्या जी में बोले करो तपस्या तब तो गुरु चेला दोनों ने तपस्या की वशिष्ठ जी ने और मनु मनुष्णा भविस्व मनु ने तप किया है और तप करके प्रसन्न किया है अधिष्ठात्र देवती देवता सरयू जी को और सरयू जी ने कहा कि हम मानसरोवर से आने के लिए तो तैयार हैं लेकिन रास्ता का निर्माण आपको करना पड़ेगा मार्ग का निर्माण आपको करना पड़ेगा हमारे सरयुदासी बैठे वहीं कहें सरियु सरयू मूल के ही है जहाँ से सरयू जी का उद्गम हुआ है ठाक के पुजारी हैं, सरय उदासी नाम इनका सरयू जी के तट का जन्म है इसलिए हमने इनका नाम भी सरयूदासी रखा है तो सरयूदासी के गांव के बिल्कुल पास से ही सरयू जी का उद्गम है आज भी हिमालय पर्वत में वो पर्वत शिखर पूरा बर्फ से ढका रहता है और जहाँ बइवस्वत मनु ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण मारा है तो वहां से सरयू जी की धारा उच्छवलित होती है ऐसे लगता है मानो कोई विशाल काय सालेग्राम भगवान अपने मुख से दूध उगल रहे हों, दूध का झरना झर जर रहा हो ऐसा सरयू जी का दर्शन होता है और आगे चलकर वही सरयू जी श्री अयोध्या जी तक पदार्थी हैं महारानी की जय मम समीप नर कैला वाल्मीकि रामायण में पर्वते राम मनसा निमित परम ब्रह्मणा नर शार्दूलो तेने दम मान संसरा वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग चौबीसवे चौबीसवे सर्ग के आठवें श्लोक ऐसी दसवें श्लोक तक इस इसका वर्णन किया गया है ये कैलाश पर्वत पर विश्वामित्री जी कह रहे हैं कि हे श्री राम कैलाश पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा जी ने अपने मन से मानस सरोवर की रचना की थी और वहीं से मानस सरोवर से ये निकली है इसलिए इनका नाम सरयू है तस्मात सुसरा व सरसा सायोध्या सरह प्रवृत्ता सरयू पुण्या ब्रह्म सरस्युता ये सर मानस सरोवर से निकलने के कारण इनका नाम सरयू है ये अयोध्या की ओर यह पवित्र जल आ रहा है ये सर से प्रवृत्त होने से ये सरयू है और ये साक्षात ब्रह्म सरोवर से ही मानस सरोवर से ही निकली हैं ऐसी श्री सरयू जी हैं बोलो श्री सरयू महारानी की ज्य पूर्णिमा का है ना सरयू जी का प्राकट्य ज्येष्ठ पूर्णिमा का ही श्री सरयू जी का प्राकट्य है उसी दिन सरयू जी धरती पर अवतरित हुई हैं अयोध्या जी में बड़े भाव से सरयू जी की जयंती का महोत्सव मनाया जाता है हर्षण पूज सरकार तो स्वयं सरयू जी का पूजन करके बड़ा विशेष उत्सव सरयू जी की बधाई का शरय जी का उत्सव किया करते थे जी लिखा हुआ है अयोध्या जी के संबंध में अयोध्या च परम ब्रह्मा सरयू सगुण कुमान सन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वादा पुराणों में लिखा है अयोध्या साक्षात पर ब्रह्म है और सरयू साक्षात सगुण ब्रह्म है और अयोध्यावासी सब जगन्नाथ हैं, तन्निवासी जगन्नाथ अयोध्या के सभी निवासी आचांडाल पर्यंत तो सभी अयोध्या सब के सब जगन्नाथ हैं, यह सत्यम सत्यम बदाम हम यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ धाम की तो ऐसी ही महिमा है श्री कौशल्या जी को प्रणाम किया है और कौशल्या जी को प्रणाम किया है पूर्व दिशा के रूप में कहते जैसे पूर्व दिशा से चंद्रमा का उदय हो जाए ऐसे ही कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से श्री राम चंद्र का उदय हुआ है और जो सारे विश्व को सुख हुआ है और खल रूपी कमल को जैसे तुसार पड़ता है तो कमल नष्ट हो जाता है ऐसे ही ये जो रघुपति रूपी चंद्रमा के उदित होने से ऐसी शीतलता बढ़ी है कि खल रूपी कमल वन का नाश हो गया जो उपमा श्री तुलसीदास जी कौशल्या जी को दे रहे हैं यही उपमा श्रीमद भागवत ने भगवान सुखदेव जी यही उपमा श्री देवकी माता को दे देवत्याम देवरूपिण्याम विष्णु तो कह रहे हैं कि जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय हो जाए ऐसे पूर्व पूर्व दिशा रूपी देवकी में कृष्ण चंद्र का उदय हो गया अब देखो यह जो भाव है तुलसीदास ने लगता वहीं से यहां लिया है भागवत जी का ये यह भाव यहां गोस्वामी जी ने किस रूप में यहाँ लिया है बंदव कौशल्यादि प्राची कीरत जासु सकल जग माची प्रगटे रघुपति शि चारू विश्व सुखद खले कमल तुषारु पूर्व विषाद चंद्रमा को उत्पन्न नहीं करती है उत्पन्न करती है क्या पूर्व विषाद चंद्रमा को उत्पन्न नहीं करती पर उदीयमान चंद्र का दर्शन करके ऐसी प्रतीति दर्शकों को होती है कि मानो पूर्व दिशा से चंद्रमा उत्पन्न हो रहा है ऐसे ही भगवान के अवतार काल में यह प्रतीति मात्र होती है कि वे देवकी के गर्भ से प्रकट हुए वे कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए वस्तुता जैसे पूर्व दिशा चंद्रमा को उत्पन्न नहीं करती ऐसे ही अजन्मा भगवान को कोई उत्पन्न नहीं है केवल लीला लीलाभिनय के लिए वह अनुभूति मात्र होती है बोलो भक्तवत् भगवान की फिर दशरथ जी की वंदना करते हैं बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जी राम पद बिछुरथ दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहर श्री चक्रवर्ती महाराज अयोध्याधिपति श्री दशरथ जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपने इस प्रिय शरीर को तृण के समान त्याग दिया राम जी के वियोग में ऐसे दशरथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं राम जी के चरणों में जिनका सत्य प्रेम सच्चा प्रेम है अब राम पद ऐसा क्यों कहा गया सत्य प्रेम जे ही राम पद ऐसा क्यों कहा गया इसका आशय यह है कि यद्यपि श्री दशरथ जी में राम जी के प्रति अपार वात्सल्य का भाव है और इस वात्सल्य भाव में चरण कमल का ध्यान नहीं होता लेकिन फिर भी राम जी पर हैं, इनके चरण ही ऐसे हैं कि किसी भी भाव को स्थापित करने वाला हो इनके चरण देखते ही प्रणत हो जाता है भैया जी सूर्यदासी ने बधाई लिखी है लाला के जन्म की ब्रजभयूत जब यह बात सुनी बड़ा सुंदर बधाई का पद है इस पद में सूर्यदास जी ने लिखा है देख शिशु चरण परी बाल कृष्ण के चरणों का दर्शन करके जितनी गोपियाँ हैं ये सब चरणों में पड़ लो अब वो वात्सल्य भाव के पर चरण ही वैसे हैं कि इनके दर्शन से ही जीव प्रणत हो जाता है ऐसे भगवान के चरण कमल हैं बोलो भक्तवत् भगवान की जय अब देखो विवाह करके राम जी लौटे बहुत ध्यान से सुने विवाह करके राम जी लौटे हैं अयोध्या से और अब कुंज में श्री सीताराम जी पौड़ गए तो दशरथ जी के लिए गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं आज अस कही गए विश्राम ग्रह राम चरण चित्त लाए रामजी के चरणों में चित लगाकर दशरथ जी विश्राम को चले वात्सल्य भाव होने पर ही राम जी के चरणों का निरंतर ध्यान दशरथ जी को बना रहता है और उन्होंने ये बात कही है कि सुत विषय तब पदरती हो मोही बड़ मूड कहू किनको हमको लोग भले मूढ़ कहें पर हम आपको पुत्र मानकर आपसे प्रेम करें और इसी क्रम में उन्होंने विदेहराज श्री जनक जी का स्मरण किया है जनक जी का स्मरण इसलिए की यद्यपि यहाँ अयोध्या के वंदना का प्रकरण चल रहा है और जनक जी के स्मरण का प्रयोजन क्या है तुलसीदास ने सोचा कि जनक जी की वंदना का इससे बढ़िया स्थल और कहीं हमको उपलब्ध होगा नहीं इसलिए उन्होंने सम समझी देखे हम आज समान समझी है तो जब दशरथ जी की वंदना की तो उनके समान संबंधी श्री जनक जी का भी वंदन कर लिया उनका भी स्मरण कर लिया फिर शास्त्री जी एक सत्य प्रेम जय राम पद और दूसरे बंदों परिजन सहित विदेव जा ही राम पद बूढ़ स्ने तो सत्य स्नेह और गूढ़ स्नेह तो गोस्वामी जी ने युक्ति लगाई कि जहां सत्य प्रेमी का बंधन किया गया वहीं गूढ़ प्रेमी का भी बंधन कर लेना चाहिए इससे बढ़िया स्थल कहाँ होगा और एक और बड़ा सुंदर भाव है वो भाव है कि तुलसीदास जी सोच रहे हैं कि हम सबकी वंदना कर रहे हैं और किशोरी जी की भी करेंगे ही लेकिन माता जी को किशोरी जी को सबसे ज्यादा प्रसन्नता कब होगी देवियों को उनके पिता का कोई विशेष सम्मान कर दे तो उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हो जाती तुम तो लाख सोना गहना कपड़ा लगता दे दो और उनके बाप की निंदा उनके सामने कर दो तो ये माताएं फिर एकदम लाल पीली हो जाती सहन नहीं करती अपने पिता की निंदा अपनी माता की निंदा सहन नहीं करती करना भी नहीं चाहिए क्यों निंदा करें माता, माता क्यों सहन करें माता पिता की कृपा से ही शरीर मिला है तो श्री किशोरी जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए मानव किशोरी जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए श्री जनक जी का स्मरण किया बंध परिजन सही सही जा राम पद गुढ़ स्ने राम जी के चरणों में जिनका गोढ़ स्नेह है जोग भोग में गोई राम विलोकत प्रगट्यू सोई इसके बाद भरत जी के चरणों में प्रणाम किया प्रणव प्रथम भरत के चरना जाम व्रत जा नरना ऐसे भरजी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं जिनका नेम जिनका व्रत उसमें किंचित भी न्यूनता नहीं है निरंतर उनका भाव बढ़ता ही चला जाता है गीतावली में गोस्वामी जी ने कहा मोहि भावती कही आवत नहीं भरतजू की रानी मोहि भावत कही आवत नहीं भरतजू सजल नयन सजल नयन शिथिल बयन प्रभु गुन गन कहानी असन बसन आयन सयने धर्म गुरु दिन दिन पन प्रेम नेम निरुपधि भरत जी का नेम और प्रेम घटता नहीं है वो निरंतर बढ़ता चला जाता है फिर श्री लक्ष्मण जी की वंदना की है और लक्ष्मण जी के एक चरित्र में शीतल शब्द विशेष कहा और एक विशेष बात है भरत जी का वंदन दो चौपाइयों में है और लक्ष्मण जी का वंदन चार चौपाइयों में और श्री शत्रु का वंदन एक ही चौपाई में है लक्ष्मण जी का चार चौपाई में वंदन क्यों है क्योंकि संपूर्ण जीव जगत के परमाचार्य भगवान शेष भगवान रामानुज भगवान श्री लक्ष्मण है संपूर्ण जीव जगत के परमाचार्य है और आचार्य वंदन करके ही भगवान श्री राम का चरित्र गाया जा सकता है क्योंकि आचार्यवान पुरुषो वेद आचार्य, आचार्य निष्ठा जिसमें नहीं है वो भगवत तत्व को यथार्थ रूप में जान नहीं सकता है लक्ष्मण जी का वंदन किया लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम की पताका को फहराने का ध्वजदंड बताया जैसे डंडा के बिना झंडा फहराता नहीं है और डंडा नरम हो जाए तो झंडा फहरा नहीं इसलिए राम जी की पताका जहाँ झुकना चाहती झुकने नहीं देते दंड के समान एकदम स्थिर रह करके और भगवान श्री राम की पताका को फहराते रहते हैं इस प्रकार से लक्ष्मण जी का वंदन किया और रिपुसूदन पद कमल नमामि सील सुशील भरत अनुगामी शत्रु जी महाराज का वंदन किया शत्रु जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है श्री सुदर्शन सिंह चक्र के द्वारा लिखा हुआ शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा अवश्य पढ़नी चाहिए बहुत सुंदर बाल्मीकि रामायण में तो गच्छता मातुल कलम भरतेदान शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतह प्रीति पुरुषकर्ता नित्य शत्रुघ्न कहा गया नित्य शत्रु क्या है रागव देशादिक जो शर्विकार हैं वही नित्य शत्रु है और इन नित्य शत्रुओं को नष्ट करने वाले श्री शत्रुघ्न कुमार जी हैं बोलो श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय अंत में श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया गया महावीर बिन बहुनु हनुमाना राम जा पूजा महावीर जी की वंदना करते हैं जिनका यश स्वयं राम जी ने गाया है सुमिर पवन शुद्ध पावन नामू अपने वस्कर इलाके राम कैसे हनुमान जी महाराज बोलो श्री हनुमान जी महाराज की सुखदेव जी का वंदन किया है सुख सनकादि भगत मुनि नारद श्री सुखदेव जी का सनकादिकों का वंदन किया है नारद जी का वंदन किया है और इनके अतिरिक्त सुख नारदादि प्रवृत्ति जितने ऋषि मुनि महर्षि हैं विज्ञान विशारद है सबके चरणों में प्रणाम किया है प्रणबहू समर धर सीशा करहु कृपा जन जान मुनीषा सबके चरणों में प्रणाम किया है और इसके बाद फिर श्री किशोरी जी के चरणों में वंदन किया है और किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करने के बाद फिर राम जी के चरणों में प्रणाम किया है जनक सुता जग जन जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की का युग पल कमल मना कृपा निर्मल ये मानस गायत्री भी है आजकल गायत्री का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो रहा है एक परंपरा तो ऐसी है जो गायत्री का विश्वव्यापी प्रचार करने में जुटी है और बहुत सी कुछ बातें अच्छी भी हैं कि लोग व्यसन मुक्त हो रहे हैं किसी तरह से धर्मांतरित होने से बच रहे हैं ये भी अच्छी बात है किंतु हमारी शास्त्रीय जो परंपरा है उसके अनुसार इस वेद का मूल जो गायत्री है उसका इस प्रकार से प्रकाश करके उस मंत्र का तिरफ्तार नहीं होना चाहिए मंत्र का मंत्र के जैसा ही आदर होना चाहिए इसलिए जो लोग गायत्री जप का आग्रह रखते हैं, उनको और गायत्री जप की पात्रता उनमें नहीं है तो उन्हें मानस गायत्री का जप कर लेना चाहिए गायत्री मंत्र का जो अर्थ है वही अर्थ लगभग इसका भी है जनक सुता जग जन जान की अतिशय प्री करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाव जासुकृपा निर्मल मती पाव तो भगवती गायत्री से भी यही प्रार्थना की गयी है कि हमारी बुद्धि को सत्कर्म के लिए प्रेरित करें हमको विमल बुद्धि प्रदान करें पुनिमन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंद लायक मन वाणी क्रिया से राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं राजीव नयन धरें धनुषायक भगती विपति भंजन सुखदायक कमल केसमान जिनके विशाल नेत्र हैं जो दिव्य धनु सार्ग धनुष धारण किए हुए है और भक्तों के कष्ट को विपत्ति को दूर करने वाले हैं भक्तों को परम प्रदान करने वाले हैं और अंत में दोनों श्री सीताराम जी एक ही है गिरा अर्थ जल सम समक भिन्न भिन्न बन्दौ सीताराम पद जिन्हे परम प्रिय खिन्न इस प्रकार से इनमें वंदना करते हैं और अब इक्यानवे पंक्तियों में नौ दोहो में श्री राम नाम की वंदना की है ये हम यहां तक इसलिए पहुंच गए कि कल से हम नाम वंदना आरंभ करेंगे और नाम वंदना तो ऐसा अद्भुत प्रकरण है जिसमें खूब नाम महिमा के संबंध में कहने सुनने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त होगा तो समय इन इक्यानवे पंक्तियों का नौ दोहों का स्मरण श्री राम नाम वंदना के रूप में कल से हम आरंभ करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा का विराम कल भी विशेष कारण बन गया और आज भी विशेष कारण हो गया इसलिए थोड़ा विलम्ब हुआ लेकिन कल से हमारा विचार है कि ठीक तीन बजे से ही क्योंकि तीन से पांच होने से हमें बड़ी सुविधा हो जाती है और तो नहीं तो फिर आगे का सारा क्रम हमारा प्रभावित हो जाता है तो कल तीन से पांच पुनः आप लोग पधारें श्री वृलावन बिहारी श्री जय जय जय श्री राम जय श्री राम जय भ्राज केशवोपरी अंगलग्न मनुष्याणं पापं व्यपूहती मंत्रपुष्पाजलि हरिओं जजने नज्ञ मजयजनस्ता धर्मा प्रथम सन्न देशनाकम सच्चत्रपूरवे साध्या सी देवा सुगंधपुष्प्पा यथा कालोद्भवा चुष्पलिर्मया दत् गृहांथधिष्ठात्र सपरिक्री सीताध्या शरण कमले मंत्र पुष्पाजलि